महाभारत कर्ण पर्व तमोध्याय कर्णप्तमोध्यायमसेन का अपने सारथी विशोक से संवाद सजय उवाच अथत्म तुमने मदे दिशदिरे को बहुसृत महारणे सारथिवाच भीम चमु संजय कहते राजन उस समय उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा अकेले घिरे हुए भीमसेन महासमर में अपने सारथी से बोले सारथी अब तुम रथ को धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना की ओर ले चलो ारथे या जबे ना नयाम्येताजमाचो भीमसे स सारथि पुत्र बलम तदीय प्रया सर मुग्र वेगो यीम तदल गंतुम्छत तथो पर नागर था सूत तुम अपने वाहनों द्वारा वेग पूर्वक आगे बढ़ो जिससे इन धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं यमलोक भेज सकूँ भीमसेन के इस प्रकार आदेश देने पर सारथी तुरंत ही भयंकर वेग से युक्त हो आपके पुत्रों की सेना की ओर जिधर भीमसेन जाना चाहते थे चल दिया तब अन्य कौरवों ने हाथी घोड़े रथ और पैदलों की विशाल सेना साथ ले सब ओर से उन पर आक्रमण किया भीम से वाहाग्र मुदार वेगम समन्त तो बाणगण्य तथा सराना तो महात्मा चक्षेद बाणई तपनी वे भीमसेन के अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ रथ पर चारों ओर से बाण समूहों द्वारा प्रहार करने लगे परंतु महामनस्वी भीमसेन ने अपने ऊपर आते हुए उन बाणों को स्वर्ण में पंख वाले बाणों द्वारा काट डाला दे वही निपनी द्विधा त्रिधा भीमृता वज्राहता नाम पर्वता पर्वतानाम वे सोने की पाख वाले बाण भीमसेन के बाणों से दो दो तीन तीन टुकड़ों में कटकर गिर गए राजन नरेंद्र तत्पश्चात श्रेष्ठ राजाओं की मंडली में भीम से इनके द्वारा मारे गए हाथियों रथों घोड़ों और पैदल युवकों का भयंकर आर्थना प्रकट होने लगा मानो वज्र के मारे हुए पहाड़ फट पड़े हो तेमान समक्षम शकुंता युवजात पक्षा जैसे जिनके पंख निकल आए हैं वे पक्षी सब ओर से उड़कर किसी वृक्ष पर चढ़ बैठते हैं उसी प्रकार भीमसेन के उत्तम बाणों से आहत और विदीर्ण होने वाले प्रधान प्रधान नरेश सम्रांगण में सब ओर से भीमसेन पर ही चढ़ आए तथो भी आते तब सैन दे यथांतकाले आपकी सेना के आक्रमण करने पर अनंत वेगशाली भीम से ने अपना महान वेग प्रकट किया ठीक उसी तरह जैसे प्रलय काल में समस्त प्राणियों का संहार करने वाला काल हाथ में दंड लिए सबको नष्ट और करने की इच्छा से असीम वेग प्रकट करता है तस्वेगण न शक्वन्युत तदीयान सतत यथ काल कालस्य काले हरता प्रजा अत्यंत वेगशाली भीम से इनके महान वेग को आपके सैनिक रणभूमि में रोक न सके जैसे प्रलय काल में मुँह चंबा आक्रमण करने वाले प्रजा संहारकारी काल के वेग को कोई नहीं रोक सकता ततो तल भम सम महात्म भीत दिशो कियत भीमुनम महानीना भ्रम भ्रग्णाप यथ तदंतसव्रांगण में महामना भीमसेन के द्वारा दग्ध होती हुई सेना भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई जैसे आधी बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार भीमसेन ने आपके सैनिकों को मार भगाया था तथोधीमान सारथिम अब्रविद बलिम सभीम सेना पुनरे विष्ठ है सोकान परान हम तत्पात बलवान और बुद्धिमान भीम हर्ष से उल्लसित हो उन्होंने सारसी से पुनः इस प्रकार बोले सूत ये जो बहुत से रथ और ध्वज एक साथ इधर बढ़े आ रहे हैं, हैं उन्हें पहचानो तो सही, अपने अपने पक्ष के या सत्रु पक्ष के के? या क्योंकि युद्ध करते समय मुझे पराये का ज्ञान नहीं रहता कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही सेना को दानों से आच्छादित कर डालूं। अर इन विश्व का अभिनिरक्ष सर्वतो मनस्तु चिंता प्रद्रोत में भी राजा तुरो नाग तो नागम संपूर्ण दिशाओं में शत्रु को देखकर उठे ही चिंता मेरे मेरे हृदय को अत्यंत संतप्त कर रही है क्योंकि राजा युधिष्ठिर बाणों के आघात से पीड़ित है और किरीटधारी अर्जुन अभी तक उनका समाचार लेकर लौटे नहीं सूत इन सब कारणों से मुझे बहुत दुख हो रहा है ए तदुखम सारथे धर्मराजो जन्म शत्रुमधे नैनम जीव नाद्यम न जीवम विभत्म वा तन्म आद्याति दुखम सार्थे, सार्थे पहले तो इस बात का दुख हो रहा है कि धर्मराज मुझे छोड़कर स्वयं ही के बीच में चले गए पता नहीं वे अब तक जीवित हैं या नहीं अर्जुन का भी कोई समाचार नहीं मिला इससे आज मुझे अधिक दुख है सोहम्य मुदग्रकल विनाशय से परम्रतीत एक मध्ये समे प्रीतो भविष्या सह अच्छा अब मैं अत्यंत विश्वस्त होकर शत्रुओं की प्रचंड सेना का विनाश करूँगा यहाँ एकत्र हुए सेना को युद्ध स्थल में नष्ट करके मैं तुम्हारे साथ ही आज प्रसन्नता का अनुभव करूंगा सर्वास्तुणाम सहायका नाम, नाम श्रेष्ठ का जाति किं प्रमाण चाक्त तत्सक्ष सूत कतिवासहसरा कति वाशा या चक्ष मे सारे क्षेत्र में सार सोत तुम मेरे रथ पर रखे हुए बाणों के सारे तर्कसों की देखभाल करके ठीक ठीक समझकर मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि अब उनमें कितने बाण अवशिष्ट रह गए हैं किस किस जाति के बाण बचे हैं और उनकी संख्या कितनी है सार्थे शीघ्र बताओ कौन बाण कितने हजार और कितने सौ सवशेष हैं विशोकवाच सर्वम विदम बदाम तवा सिद्धिप्रदम्यर कैकेय काम्बोज सुराष्ट्र बालिका पतंगणा मगधा कावर्त का, का पर्वतीृहित प्रवराजधा स्वाम संख्य समावेश तथो विधेद विशोक ने कहा वीर मैं आज सब कुछ पता लगा कर आपके मनोरथ की सिद्धि करने वाली बात बता रहा हूं कैके काम्बोज सौराष्ट्र बाल्धिकतंगण पर, मद्रबंग मगध कुलिंद अनर्थ आवर्त और पर्वतीय सभी योद्धा हाथों में श्रेष्ठ आयुध लिए आपको चारों ओर से घेर कर युद्धस्थल में शत्रुओं का सामना करने के लिए गरज रहे हैं सन्मारगणता नाराचाणस प्रदरा स्म पार्थ वीरवर सभी अपने पास 60 हजार अभी अपने पास 60 हजार मार्गण हैं 10 10 हजार छूर और भल्ल है 2000 हजार नाराज शेष हैं तथा पार्थ 3000 प्रदर् बक असुधम पांडव अवशिष्टम नहे कटम षड्गवीय गदाशिबाद्रविणम चेस्ती मुद्दा सप्तस्तोमराशेषिस्व संख्ययु पांडुनंदन अभी इतने आयु हैं कि छह बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता इन शहस्त्रों अस्त्रों का आप प्रयोग कीजिए अभी तो आपके पास बहुत सी गदाएँ तलवारें और बाहुबल की संपत्ति है इसी प्रकार बहुत से प्रास मुद्दर शक्ति और बहुत से तोमर बाकी बचे हैं आप इन आयुधों के समाप्त हो जाने के डर में न रहिए घोर मृत्युन तुल्यम भीम सेन बोले सुत आज इस युद्ध स्थल की ओर दृष्टिपात करो भीमसेन के छोड़े हुए अत्यंत वेगशाली बाढ़ों ने राजाओं का विनाश करते हुए सारे रण क्षेत्र को आच्छादित कर दिया है जिससे सूर्य भी अदृश्य हो गए हैं और यह भूमि यमलोक के समान भयंकर प्रतीत होती है भविष्य कुमारम चूत निमग्नो वा समीम सेन एक कुंड सूत्र आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समस्त भूपालों को यह विदित हो जाएगा कि भीमसेन समस्त सागर में डूब गए अथवा उन्होंने अकेले ही समस्त कौरों को युद्ध में जीत लिया सर्वे संख्ये कुरस्पतंतु माम वालों का कुमारम सर्वानेक स्थान हम पातवा सर्वे भीमसे आज युद्ध स्थल में समस्त कौरों धराशाई हो जाए अथवा बालकों से लेकर वृद्धों तक सब लोग मुझ भीम से इनको ही रणभूमि में गिरा हुआ बतावे मैं अकेला ही उन समस्त कौरों को मार गिराऊंगा अथवा वे ही सब लोग मुझ भीम से इनको पीड़ित करें आशा कर्म चाप्योत्तम जय तदवे देवा केवलम साधय आयत विहद्यार्जुन शत्रुघातीज्ञ एव बहूत जो उत्तम कर्मों का उपदेश देने वाले हैं वे देवता लोग मेरा केवल एक कार्य सिद्ध कर दें जैसे यज्ञ में आवाहन करने पर इंद्रदेव तुरंत पदार्पण करते हैं उसी प्रकार शत्रुघाती अर्जुन यहाँ शीघ्र ही आ पहुँचे बलम तथा विशोक, देखो, देखो देखो मेरा बल मेरे आघातों से शत्रु की सेना विदीर्ण हो उठी है देखो धतराष्ट्र के सभी बलवान पुत्र नाना प्रकार के आर्तनाद करते हुए भागने लगे हैं इच्छस्वी भारतीय सार्थे इस कौरव सेना पर तो दृष्टिपात करो इसमें भी दरार पड़ती जा रही है ये राजा लोग क्यों भाग रहे हैं इससे तो स्पष्ट इस जान पड़ता है अर्जुन आ वे ही अपने बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक इस सेना को आच्छादित कर रहे हैं। विशोक नागा विशोक में भागते हुए रथों की भजाओं, हाथियों, घोड़ों और पैदल समूहों को देखो सूत बाणों और शक्तियों से प्रताड़ित होकर बिखरे पड़े हुए इन रथों और रथियों पर भी दृष्टिपात करो आप कौरवी चाप्यक्ष से नाच सो सुभृतमान धनंजय ग्रस्ता सर का अर्जुन के बाण भद्र के समान वेगशाली हैं उनमें सोने और मयूर पृक्ष के पंख लगे हैं उन बाणों द्वारा आक्रांत हुई यह कौरव सेना अत्यंत मार पड़ने के कारण बारंबार आरतनात कर रही है एत द्रवंत स्म रथा स्वनागा पदार्थ कौरवा सर्वेव नागा रथ घोड़े और हाथी पैदल को कुचलते हुए भागे जा रहे हैं प्राय सभी कौरव अचे से होकर दावा दल के दाह से डरे हुए हाथियों के समान पलायन कर रहे है हा पिता से वरण विश्व मुंती नादान विपुलान् गजेन्द्रा विशोक रणभूमि सबोराहा कार मचा हुआ है बहुसंख्यक गजराज बड़े जोर जोर से चित्कार कर रहे हैं विशोकवाच किम भी मनयनम तमीहाति घोरम क्रुद्धेन पार्थेन बृकश्यतोध्य कचिन्नेहतौ कर्ण विनष्टौ श्रोक ने कहा धीमसेन क्रोध में भरे हुए अर्जुन के द्वारा खींचे जाते हुए गांडीव धनुष की यह अत्यंत भयंकर शंकार क्या आज आपको सुनाई नहीं दे रही है आपके ये दोनों कान बहरे तो नहीं हो गए हैं सर्वे का समृद्धा पांडुनंदन आपकी सारी कामनाएं सफल हुई हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वह वा बानर दिखाई दे रहा है काले मेघ से प्रकट होने वाली बिजली के समान चबकते हुई गांधी धनुष की प्रत्यंता देखिए कपिल शसो वीक्षते सर्वो वै धनंजयस्य धनंजय से विमर्दे बिभेस्मा आत्मनिवाख्य अर्जुन की के ध्वजा के अग्रभाग पर आरूढ़ हो वह बानर सब और देखता और युद्ध में शत्रु समूहों को भयभीत करता है मैं स्वयं भी देखकर उसे डर रहा हूँ विभ्राजते चंचातिमात्री विचित्र तनंजय धनंजयस्य दिवा करा भो मढ़िरे सदिव्यो दिभ्रजते चीट संस धनंजय का यह विचित्र मुकुट अत्यंत प्रकाशित हो रहा है इस मुकुट में लगी हुई यह दिव्य मणि दिवाकर के समान दे दिव्यवान होती है म पांडुराभ प्रकाशम पश्यवशंखम दिवत्त सुगोषं अभी विगाहमानस्य सेगाह से रविप्रभम वज्रनाभम क्षुरात पार्शे स्थित पश्य जनार्दन से चक्रम यशोवर्धन केशव से सदाजित जदुभिश्य वीर अर्जुन के पास भाग में श्वेत बादल के समान प्रकाशित होने वाला और गंभीर घोष करने वाला देवदत्त नामक भयानक शंख रखा हुआ है उस पर दृष्टिपात कीजिए साथ ही हाथों में घोड़ों की बागडोल लिए शत्रुओं की सेना में घुसे जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की बगल में सूर्य के समान प्रकाशमान चक्र विद्यमान है जिसकी नाभि में वज्र और किनारे के भागों में छुरे लगे हुए हैं भगवान केशव का वह चक्र उनका यश बढ़ाने वाला है संपूर्ण यदुवंशी सदा उसकी पूजा करते हैं आप उस चक्र को भी देखिये महाद्विपाण सरल करानकृत्ता प्रपथक्षुरीटना तेन पुनः ससादि शरण कृत्ता कुल सौरवाध्र अर्जुन के छूर नामक बाणों से कटे हुए ये बड़े बड़े हाथियों के सुंड दंड देवदारू के समान गिर रहे हैं फिर उन्हीं की रीति के बाणों से छिन्न भिन्न हो वज्र के मारे हुए पर्वतों के समान वे हाथी सवारों सहित धराशायी हो रहे हैं तथा ंदन भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य पांचजन्य संघ को जो चंद्रमा के समान तेतवर्ण है देखिए साथ ही उनके वृक्ष पर अपनी प्रभा से प्रज्वलित होने वाली कौस्तुभमणि तथा वैजंती माला पर भी दृष्टिपात कीजिए हय महारय वरिष्ठ निश्चय ही रथियों में श्रेष्ठ कुंती नंदन अर्जुन शत्रुओं की सेना को खदेड़ते हुए इधर ही आ रहे हैं सफेद बादलों के समान श्वेत कांति वाले उनके महामूल्यवान अश्व श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारा संचालित हो रहे हैं रथान हयान है पति गणा शिथा कन् प्य पद यथा तवा नाम देखे, जैसे गणुर के के के पंख से उठी हुई वायु द्वारा बड़े-बड़े जंगल धरासाई हो जाते हैं उसी प्रकार देवराज इंद्र तुल्य तेजस्वी आपके छोटे भाई अर्जुन बाणों द्वारा शत्रुओं के रथों घोड़ों और पैदल समूहों को विदीर्ण कर रहे हैं और वे सबके सब, सब पृथ्वी पर गिरते जा रहे हैं चतुष रथान सूतान समरे सप्त वह देखे किरीट अर्जुन ने सम्रांगण में सारथी और घोड़ों सहित इन चार सौ रथियों को मार डाला तथा अपने विशाल बाणों द्वारा 700 हाथियों बहुत से पैदलों घुड़सवारों और रथों का संहार कर डाला अयम समितं त्रिकलेव ग्रहों काम औता तवाहिता दलम तवायराय वरदता विचित्र ग्रह के समान ये बलवान अर्जुन कौरवों का संहार कर हुए आपके निकट आ रहे हैं अब आपकी कामना सफल हुई आपके शत्रु मारे गए चिरकाल के लिए आपका बल और प्रयाख्यान दास भीम सेन ने कहा चोक तुम अर्जुन के आने का समाचार सुना रहे हो थार इस प्रिय संवाद से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अतः मैं तुम्हें चौदह बड़े बड़े गांव की जागीर देता हूँ साथ ही दासियां तथा बीस रथ तुम्हें पारितोषिक रूप में प्राप्त होंगे ये श्री महाभारती कर्ण पर्वी धीमसेन विशोक संवाद सप्तिस तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में धीमसेन और विशोक का संवाद विषयक छिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ